अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के द्वितीय खंड के तृतीय मंत्र का विचार संपन्न हुआ था चतुर्थ मंत्र का विचार प्रारंभ होना है तृतीय मंत्र में आत्मलाभ के अव्यभिचरित साधन के रूप में परमात्माश्मी इत्याक अभेद अनुसंधान रूप परमात्म प्रार्थना को बताया गया आत्मलाभ का अव्यभिचरित साधन इसीलिए यमे वैश वृणुते तेन लभ्य इस तृतीय पाद की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने भाष्य में ये बताया कि यह साधक जब परमात्मा का ही वरण करता है मतलब परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा करता है और वह इच्छा फिर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा परमात्मा ज्ञान का जो अव्यभिचरित साधन है तत्वसी वाक्यर्थ अनुसंधान कहो निधिध्यासन कहो उसमें प्रेरित करेगी इसलिए फल पर्यवसायी परमात्म प्राप्ति की इच्छा का अर्थ ही है निधिध्यासन पर्यवसाय इच्छा वो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रतिबंधक विपरीत भावना नामक दोष के निवर्तक अनुष्ठे साधन वाक्यार्थ अनुसंधान में ही लगाएगा और उससे जैसे ही विपरीत भावना नामक प्रतिबंधक दूर होगा तो फिर परमात्मलाभ होगा उस परमात्म लाभ का स्वरूप बताया गया चौथे पाद में तेष आत्मा वी विणुते तनुम स्वाम से कि परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसे मूल मंत्र में स्वाम तनुम शब्द से कहा गया वह पारमार्थिक स्वरूप परमात्मा अभिव्यक्त करते हैं जिसके चित्त में से विपरीत भावना नामक प्रतिबंध दो, प्रतिबंधक दोष दूर हुआ उसके लिए परमात्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं यही परमात्मा लाभ का स्वरूप है इसलिए ये निकलता है कि सब अनात्म उद्देश्यों का त्याग करके परमात्म लाभ के लिए प्रार्थना ही एक परमार्थ लाभ का अव्यभिचरित साधन है ऐसा तृतीय मंत्र के उत्तरार्थ के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया अब ये जो चतुर्थ मंत्र है इस चतुर्थ मंत्र का अवतरण लिखते हैं भगवान भगवान्ष्यकार उसे देखिए आत्म प्रार्थना सहाय भूतानी येतानी च आत्म्राथनासहायूता बला प्रमाद तपांसी लिंग युक्तानी सन्यास सहिता तो आत्म प्रार्थना रूप जो एक अव्यभिचरित साधन बताया गया आत्मलाभ का इस परमार्थ प्रार्थना रूप आत्मलाभ के मुख्य साधन के सहायक चतुर्थ मंत्र के द्वारा वक्षमान साधन है इसलिए कहा आत्म भूतानी येतानी च साधनानी तो तृतीय मंत्र के द्वारा उक्त आत्म रूप जो मुख्य साधन आत्मलाभ का उसके सहायक के रूप में इस चतुर्थ मंत्र के द्वारा वक्षमान साधन है बल अप्रमाद और लिंगयुक्त तप ये साधन है कैसे साधन हैं इसे स्पष्ट किया जा रहा है व्यतिरिक्क मुख से और अन्वय मुख से चतुर्थ मंत्र का उच्चारण कर लें ना बलह न लभ्यो न तपसो वाप्य लिंगात ये तै रूपा यतते यस्तु विद्वान् तीशते ब्रह्मधाम तो पहले वितरिक मुख से बताया जा रहा है बल प्रमाद अप्रमाद और लिंग युक्त ज्ञान तप को साधन व्यतिरक मुख से बताते हैं व्यतिरेक मुख से बताना होता है कि जिसे साधन के रूप से बताना है उसका साधक में अभाव दिखा करके साध्य का अभाव बताना ये व्यतिरिक मुख से बताना हुआ साधन का अभाव होने से साध्य का अभाव साध्य है आत्मलाभ उसका मुख्य साधन है आत्म प्रार्थना और सहायक साधन है बल अप्रमाद और लिंग लिंगयुक्त ज्ञान तप शब्द से कहा जाने वाला ये हैं सहायक साधन और इन सहायक साधनों के न होने से आत्मलाभ रूप साध्य का न होना व्यतिरिक मुख से ये, ये बलादि को आत्मलाभ के सहायक साधन के रूप में बताना है तो ये कहा जा रहा है कि बल बलहीने न अयम आत्मा न लभ्य तो बल बलहीन ये साधक का विशेषण है बलहीन साधके न अयम आत्मा न लभ्या तो बलहीन कहा जाएगा बलरहित तो बल का अभाव जिसमें है निर्बल जो है बलाभावान जो साधक वह बल रूपी सहायक साधन के न होने से आत्मलाभ प्राप्त नहीं करता उसे आत्मलाभ नहीं होता ये बल ही न अयम आत्मा न लभ्य से बताया जा रहा है तो बल शब्द से यहां पर शारीरिक बल मात्र नहीं देगा अभी तु बल है आत्मनिष्ठा जनित बल भाष्कर भगवान बल का अर्थ करेंगे आत्मनिष्ठा जनित वीर्य, सामर्थ्य आत्मनिष्ठा शब्द का अर्थ हो जाएगा आत्म आत्मविषयक सर्वनादी रूप जो व्यापार यानी आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य से बताए गए इन श्रवण मनन निधिध्यासन के अनुष्ठान को कहा जाता है आत्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा ये इन साधनों में लगा है तो जिस साधन में साधक लगता है तो उस साधन से कुछ सामर्थ्य प्राप्त होता है तो आत्मश्रवण आत्मन आत्मनिध्यासन रूप साधन का जैसा जैसा परिपाक होता जाएगा तो साधक का चित्त इन साधनों से प्राप्त सामर्थ्य से युक्त होगा वीर्यवान होगा वह वीर्य है यहाँ पर बल शब्द से ग्राह्य श्रवनादि साधन के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला मनोबल वह मनोबल का स्वरूप रहेगा जब मनोबल रहेगा तो मिथ्या जो अभिमान आदि है देह का अभिमान जाति का अभिमान विद्या आदि का अभिमान ये सब मिथ्या मिथ्याभिमान है मिथ्या उपाधि निमित्तक होने से और इनसे अभिभूत होना यदि होता है तो माना जाता है दुर्बल है अनात्मा पदार्थ विषयक अभिमान से चित्त प्रभावित होता है मिथ्या वस्तुओं से चित्त प्रभावित होता है तो माना जाता है कि आत्मनिष्ठा जनित बल उस साधक में नहीं है और मिथ्या अनात्म वस्तुएं जिसके चित्त को प्रभावित नहीं कर पा रही है माना जाता है कि श्रवणादि रूप आत्मनिष्ठा जनित सामर्थ्य से संपन्न साधक है बलवान साधक है तो यहाँ बलहीन में बल पदार्थ रहेगा वह श्रवणादि जनितो सामर्थ्य वह रहेगा विवेक आत्मनात्मा का सुस्पष्ट विवेक जैसे रेगिस्थान में खड़ा है विवेकी पुरुष भी और मृग भी लेकिन विवेकी पुरुष को सुस्पष्ट विवेक हैं कि वह आत्मनात्म विवेक से युक्त है आत्मनात्म विवेक यानी प्रकाश ये मरीचिका और जल इसका विवेक उसे स्पष्ट है मनुष्य को वो तो प्यासा होने पर भी चर्म चक्षु से जल दिखने पर भी वह मिथ्या जल उसे प्रभावित नहीं कर पाता वास्तविक जलत्व बुद्धि करा करके प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न नहीं कर पाता और मृग में वही मरीचिका और जल का सुस्पष्ट विवेक न होने से वह जल में सत्यत्व बुद्धि करके प्रवृत्त होता है उसका चित्त अभिभूत होता है मिथ्या जल से तो हरिण को माना जाता है बलहीन और माना जाता है बलवान किसको बलवान माना जाता है उस विवेकी मनुष्य को जिसका चित्त मिथ्या जल से प्रभावित नहीं हो रहा है वह बलवान है हरिण बलहीन है तो बलहीन हरिण से मरीचिका लभ्य नहीं है अधिष्ठान उसे ज्ञात नहीं हो रहा है और जो विवेकी है मनुष्य उसे मरीचि का लब्ध है बलवान होने से मिथ्या जल उसमें सत्यत्व बुद्धि करा करके जो मरीचि मरीचिकाएं हैं उसे छिपा नहीं सकता उसे अधिष्ठान प्राप्त है लब्ध है ऐसे द्वैत से प्रभावित नहीं हो रहा है चित्त तो माना जाता है कि बल संपन्न है आत्मनिष्ठा जनित तो बल से युक्त है और द्वैत से प्रभावित होता है चित्त तो बलहीन वह व्यक्ति है और ऐसे बलहीन बलहीन व्यक्ति से अयम आत्मा न लभ्य ना आत्मा प्रवचने न लभ्य नयम आत्मा बलहीने न लभ्य और न च प्रमादात तो प्रमाद हैं शब्दादि संग आसक्ति होने से आत्म स्वरूप से प्रचुति विषयाशक्ति होगी तो वह विषयाशक्ति अधिष्ठान में अहम वृत्ति को स्थित नहीं रहने देगी तो ये जो आत्मनिष्ठा से प्रचुति है आत्मानुसंधान से प्रचुत होना है ये है प्रमाद और ये प्रमाद हो क्यों रहा है वो प्रमाद हो रहा है अनात्मा शब्दादि विषय विषयनी आसक्ति से आसंगस है। तो शक्ति के कारण स्वरूप से प्रचुति ये माना जाता है प्रमाद और ऐसा प्रमाद जिसके जीवन में है वह प्रमादी भी प्रमाद शब्द में हाँ, पंचमी है निमित्त अर्थ में तो ये प्रमाद आत्मलाभ का निमित्त नहीं है न जुड़ा है न प्रमादात्म आत्मा लभ्य प्रमाद से आत्मलाभ नहीं होता स्वरूप प्रच्युति से जिसकी स्वरूप प्रच्युति बार बार हो रही है शब्दादि विषयों में आसक्ति के कारण तो वह आत्मलाभ से वंचित रहता है क्योंकि प्रमादी ही है तो इस प्रकार अप्रमाद के न होने से प्रमाद है अप्रमाद का अभाव अप्रमाद है साधन अप्रमाद का स्वरूप होगा स्वरूप अवस्थान तत्वशी तो वाक्यार्थ अनुसंधान में ही निरंतर लगा रहना ये आत्मनिष्ठा और उसका अभाव प्रमाद है तो अप्रमाद के न होने से प्रमाद के होने से आत्मलाभ से वंचित रहना ये व्यतिरक मुख से अप्रमाद को आत्मलाभ का साधन बताना है आगे कहते हैं तपसो वापी अलिंगात तो अलिंगात तपसोपी अयम आत्मा नलभ्य ऐसे लगाना तो लिंगम संन्यास लिंग शब्द का अर्थ है सन्यास तो अलिंगात का अर्थ है सन्यास रहितात और तपह शब्द का अर्थ है ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर ये जो वेदांत सिद्धांत है इसका शब्दार्थ ज्ञान दृढ़ है लेकिन जीवन में त्याग नहीं है सन्यास नहीं है तो त्याग रहित जो ये ज्ञान है इस ज्ञान मात्र से अयम आत्मा न लभ्य अलिंगात तपसा तपस यानी रहित ज्ञान से मात्र अयम आत्मा न लभ्य तो जैसे पूर्व मंत्र में बताया गया था कि प्रवचन से आत्मलाभ नहीं होता मेधा से आत्मलाभ नहीं होता बहु सुनने से आत्मलाभ नहीं होता तो फिर आत्मलाभ होता किससे हैं तो एक मुख्य साधन बताया परमात्म प्रार्थना से आत्मलाभ होता है और उस परमात्म प्रार्थना रूपी मुख्य साधन के सहयोगी साधन बताए जा रहे हैं अब हाँ तवीव, तवीव, तवीव, प्रमाद हाँ इनके ये बलहीनता प्रमाद और त्याग रहित ज्ञान इनके होने से मुख्य साधन में न्यूनता रहती है अदृढ़ता रहती है हाँ। और ये यदि प्रबल है ये, ये नहीं ये यदि है वो तो होता है इनके परिपाक से परिपुष्ट होता है प्रधान साधन ये एक प्रकार से इसलिए सहायक हैं तो जैसे जमीन और बीज ये जमीन में पड़ा हुआ बीज मुख्य साधन है फसल का और सहायक होते हैं पानी ज और वो खाद इत्यादि ये सब जल वायु आदि सहायक होता है तो ये जल वायु आदि के तरह ये सहायक होंगे जितने ये परिपुष्ट होंगे सहायक ज्यादा मजबूत होंगे तो मुख्य जो है उसका सामर्थ्य खिलेगा वो फल पर्यवसायी जल्दी बनेगा इसलिए ये परमात्मा वर्ण तो निधिध्यासन है ना, और उससे पहले श्रवण मनन जनित जो सामर्थ्य है वो बल है वो पहले आएगा ये यदि बल ठीक ठाक है तो ठीक से परमात्मा वरण अभिद अनुसंधान होता रहेगा मेरी है। है? मेरी जो बताया। वो फल फिर ज्ञान का भी आत्मलाभ का भी फल है वो आत्मलाभ का भी फल है वो वीर में तारतम साधन जनित वीर्य और एक फिर आत्मलाभ जनित वीर्य वो तो आ जाए तो ज्ञान हो जाए तो उसके बाद फिर बिल्कुल वो होता ही है ये है तो आगे हैं ये तई उपायतते यस्तु विद्वान तशेष आत्मा विषते ब्रह्मधाम तो ये जो बलादि बताए गए हैं वितरिक मुख से पूर्वाध में साधन आगे कहते हैं कि ये तई उपाय तो ये जो उपाय हैं ये तय शब्द से लेना बल बल हिंसे विपरीत बल आ, आ, प्रमाद से विपरीत अप्रमाद और अलिंग तप से विपरीत सलिंग तप ये हैं ये तई उपाय शब्द से उपाय शब्द से ग्राह्य ये जो सहायक साधन और इन सहायक साधनों के द्वारा यह विद्वान यतते तू शब्द है पूर्व की अपेक्षा विलक्षण्य इसमें बताने वाला बल बलहीनादि से विलक्षण है बलादि संपन्न ये तू शब्द बता रहा तो बलादि रूप उपायों से सहायक साधनों से संपन्न होकर के यतते यानी अभेद अनुसंधान रूप मुख्य साधन को अपनाता है सहायक साधनों से युक्त होकर के फिर यतते यानी प्रयतते ये प्रयत्न है लाभ, वो जो आत्मवरण तो आत्मवरण करता है इन उपायों के से के साथ मिल करके आत्मवरण करता है जो उसके लिए कहते हैं कि ये तैर् उपायैर यह विद्वान यतते उसका फल क्या होगा तो कहते हैं तस्य तस् आत्मा ब्रह्मधाम विसते तो तदुष साधक तो बलादी संपन्न होकर आत्मवरण रूप साधना में संलग्न साधक कोत शब्द से लेना उस साधक का एष आत्मा जो शोधित तो तोमर्थ है येष आत्मा साक्षीभूत आत्मा शोधित तो तोमर्थ वह ब्रह्मधाम विसते विसते का करता है येष आत्मा और ये आत्मा से लेना है शोधित तो तोमर्थ को तो ये जो शोधित तो तोमर्थ हैं वह ब्रह्म धाम में प्रविष्ट होता है धाम शब्द का अर्थ है स्वरूप तो ब्रह्म धाम है ब्रह्म स्वरूप। तो ब्रह्म स्वरूप में विषते का अर्थ है प्रविशते प्रवेश कर लेता जैसे गंगा सागर में गंगा जी समुद्र में प्रवेश कर लेती है तो सागर स्थानीय है ब्रह्मधाम पदार्थ गंगा स्थानीय है शोधित तमर्थ तो शोधित तमर्थ का सागर स्थानीय शोधित तदर्थ में प्रवेश हो जाता है प्रवेश होना है उसी रूप से अवस्थित होना जो परिचिन घटाकाश की उपाधि घट का अलग होना यही घट से अलग होना ही महाआकाश में घटाकाश का प्रवेश है ये ना जब तक घटा घटाकाश अपनी उपाधि घट से ही संलग्न रहता तब तक महाकाश रूप होता हुआ भी महाआकाश से अलग सा परिछिन्न दिखता है परिछिन्न सा दिखता है ऐसे ये तुमर तोमर्थ अपने में परिछिन्न था यानी भेद दिखाने वाली जो उपाधि हैं उस उपाधि से हमेशा हमेशा के लिए असंस्लिष्ट होता है असंस्लिष्ट होना ब्रह्म रूप से अवस्थित होना है उपाधि से संश्लेष रहेगा संसर्ग रहेगा तो फिर वह ब्रह्म में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रह्म तो अपरिछिन्न है ना तो ब्रह्मा धाम है अपरिछिन्नता भूमा स्वरूप तो। वो है ब्रह्मधाम य्यत पश्यती नान्य श्रृणती नान्यत विजानाती सभूमा अद्वैत भाव और उसमें प्रवेश होना वो है तमर्थ तो, तो तदर्थ ही है तोमर्थ को तदर्थ से भिन्न सा दिखाने वाली उपाधि का संबंध विच्छेद हुआ बस संबंध विच्छेद होना ही ब्रह्मधाम में तोमर्थ का प्रवेश है तो तस्य तस् आत्मा का अर्थ निकला शोधित तमर्थ तो शोधित तदर्थ रूप से अभिव्यक्त होता है तोम को अपने ब्रह्मता की अनुभूति होती है यह अनुभूति तो आत्मलाभ है तो ये उपाय तूायते यस्तु विद्वान तस्येश आत्मा विशते ब्रह्मधाम तो आगे हैं भाष्य भाष्य को देखिए यस्मा अयम आत्मा बलहीन यानी बल, बल प्रहीणन आत्मनिष्ठाजनित वीरहीन न लभ्य तो बलहन शब्द का हैं प्रहीणन और बल प्रहीणन में भी पहले जब तक बल पदार्थ समझ में नहीं आएगा तब तक बल प्रहिण पदार्थ समझ में नहीं आएगा ना प्रहीण का तो अर्थ है रहित तो बल प्रहिण का अर्थ निकला बल रहित लेकिन यहाँ आत्मलाभ के सहायक साधन के रूप में जिस बल को बताया जा रहा है वह बल शारीरिक बल तो नहीं होगा नहीं तो हस्त्यादि में तो बहुत होता है शरीर बल उनको आत्मलाभ होना चाहिए नहीं हो पाता इसलिए ये बल क्या है तो बल पदार्थ बता रहे हैं आत्मनिष्ठा जनित वीर्य ये बल है और उस वीर्य से हीन जो है आत्मनिष्ठा जनित सामर्थ्य से रहित जो है उसे निर्बल साधक कहा जाएगा बलहीन साधक कहा जाएगा और उस बलहीन साधक से आत्मा न लभ्य आत्म साक्षात्कार वो प्राप्त नहीं कर सकता आत्मनिष्ठा जनित वीर्य ये बल पदार्थ हुआ और उससे रहित तो साधक बलरूपी साधन का अभाव होने से आत्मलाभ रूपी साध्य से वंचित रह रहा है। ये बताया गया वो आत्मनिष्ठा जनित वीर्य का स्वरूप बताया जा रहा है एक नंबर टिप्पणी में आत्मनि निष्ठा श्रवनादि लक्षणों अनन्य व्यापार आत्मनिष्ठा पदार्थ क्या है कहते आत्म आत्मविषयक आत्मनि में सप्तमी है विषय अर्थ में इसलिए आत्मनि निष्ठा का अर्थ निकलेगा निष्ठा पदार्थ बताया श्रवणादि लक्षणों अनन्य व्यापार तो आत्म आत्मविषयक श्रवणादि रूप जो अनन्य व्यापार है का मतलब आसुक्ते रामृत्य कालम नए वेदांत चिंतया आत्मज्ञान के अंतरंग साधन में ही संपूर्ण समय व्यतीत हो रहा है जिसका तो निरंतर आत्मज्ञान के अंतरंग साधन कर को कहा जाएगा आत्मनिष्ठा और तज्जनित सामर्थ्य वो हो जाएगा बल पदार्थ और उससे लभ्य वीर्य से तो लभ्य होगा और वीर्य हीन से नायमात्मा लभ्य होगा वीरहीने न, न लभ्य और अप्रमाद एक सहायक साधन है बल के तरह हाँ तो टीका में वीर्य शब्द पदार्थ समझाते हैं कि वीर्यम अत्र मिथ्या ज्ञान अनभि भाव्यता लक्षणों अतिशय ये वीर्य हैं कि ज्ञान से अन अभिभाव्यता अभिभाव्यता का तो अर्थ है अभिभूत होना प्रभावित होना तो माना जाता है वीर्य हीन है मनोबल नहीं है आत्मनिष्ठा जनित वीर्य नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है भ्रांति द्वैत प्रतीति और उससे अभिभूत होगा द्वैत को सत्य समझेगा हरिण के तरह मृग तृष्णा को सत्य समझ कर के प्रभावित होगा ऐसे व्यावहारिक सत्ता वाला जगत इसे सत्य प्रतीत होगा तो माना जाता है कि अभिभाव्य हो रहा है वीर्य नहीं है और वीर्य हैं तो अनभिभाव्यता रहेगी प्रभावित नहीं होगा अनविभाव्यता लक्षणों अतिशय यह अतिशय विशेषता वो चित्त की विशेषता है ओबल है आगे हैं नापी लौकिक पुत्र पश्वादि विषय संग निमित्त प्रमादात तो ये जो लौकिक पुत्र पश्वादि विषय संग है तो लौकिक पुत्र पश्वादि रूप विषय लौकिक विषय ये विषय विशे का विशेषण हो जाएगा लौकिक लौकिक विषय वो कौन पुत्र पश्वादि रूप और उनमें संग यानि आसक्ति और उस आसक्ति निमित्तक जो प्रमाद वो प्रमाद है स्वरूप से प्रचुति आत्मनिष्ठा यानि ज्ञान के अंतरंग साधनों में शिथिलता इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि आत्मनिष्ठा प्रच्युति लक्षणात। आत्मनिष्ठा है निरंतर श्रवणादि में लगे रहना ये आत्मनिष्ठा कहा जाएगा और उससे प्रचुति होगी श्रवण आदि नहीं हो पा रहा है तो वो प्रमाद है श्रवण का न होना और इस प्रमाद से युक्त व्यक्ति को भी आत्मलाभ नहीं होता ऐसे आगे तपसो वाप्य अलिंगात इसका अर्थ करते हैं तथा तपसो वापी अलिंगात एक लकार और होना चाहिए गा और ल के बीच में तपसो वाप्य लिंगात और अलिंगात का अर्थ कर दिया लिंग रहितात तो। और इसमें तप पदार्थ और लिंग पदार्थ भस्कर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि तपो अत्र ज्ञानम यहां तप शब्द का अर्थ ज्ञान समझना और लिंगम शब्द का अर्थ समझना सन्यास तो लिंगम सन्यास तो अलिंग का अर्थ निकलेगा सन्यास रहितात अलिंगात का और तपसकारथवा ज्ञा तो सन्यास संयासरहित ज्ञाना तो सन्यास रहित ज्ञान से अयम आत्मा न लभ्यते हैं अयमा न अयम आत्मा न सन्यास लसरहितता न लते कौन तो अयम आत्मा है? अब अलिंगात कथम ये जो टीका है इस पर टीकाकार लिखते हैं कि अलिंगात कथम इंद्रजनक गार्गी प्रभृती अपि आत्मलाभ श्रवणात् कहते हैं लिंग रहित ज्ञान को संन्यास रहित ज्ञान को साधन आत्मलाभ का न बताना ज्ञान का अलिंग जो विशेषण है ये अनुचित लगता है विभिचरित विशेषण लगता है क्योंकि इंद्र सन्यासी नहीं है लेकिन प्रजापति से उनको भी आत्मलाभ हुआ आत्म साक्षात्कार हुआ तो आत्मलाभ का साधन तो तप शब्दित ज्ञान उनमें है, तत्पदार्थ तुम पदार्थ शोधनादि रूप ज्ञान है लेकिन लिंग यानी सन्यास नहीं है तो सन्यास रहित ज्ञान इंद्र में होने पर भी इंद्र को आत्मलाभ देखा जा रहा है जनक में सन्यास नहीं है लेकिन आत्मलाभ है गार्गी संन्यासिनी नहीं है आत्मज्ञा है तो इस प्रकार ये इंद्र जनक गार्गी आदि जो पूर्व महापुरुष हुए हैं इनमें आत्मलाभ देखा जा रहा है श्रुति बता रही इनको आत्मलाभ हुआ है करके और लेकिन उनमें लिंग नहीं है संन्यास नहीं है इसलिए लिंग रहित तो तप भी मानना चाहिए आत्मलाभ का साधन है तो फिर लिंग रहित तो तप में आत्मज्ञान की साधनता का निषेध आप कैसे कर रहे हैं ये एक प्रश्न हुआ इसका उत्तर दिया जा रहा है कि सत्यम ठीक कह रहे हो किन महापुरुषों में लिंग शब्दी तो संन्यास नहीं है किंतु आत्मलाभ इनमें देखा जा रहा है इसलिए लिंग रहित तो तप को ज्ञान को आत्मलाभ का असाधन बताना अनुचित है ये जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो लेकिन इन महापुरुषों में भी आप कह रहे हो कि संन्यास नहीं है ठीक नहीं आत्मलाभ इनमें है ये ठीक है लेकिन सन्यास भी है इनमें सन्यास का अर्थ है त्याग वो त्याग दो प्रकार का एक अंतर त्याग एक बाह्य त्याग तो अंतर त्याग इन महापुरुषों में भी है बिना अंतर त्याग के नहीं हो पाता आत्मज्ञान आत्मलाभ अरे यदि इनको इनमें आत्मलाभ है तो मानना पड़ेगा कि लिंग शब्दित अंतर त्याग इनके अंदर है और ये शास्त्र बता भी रहा है जनक के मिथिला नगरी में सब यानी योगाग्नि से आग लग गई नाज्ञवल के जी के प्रेरणा से जो सामने वालों को संशय हुआ याज्ञवल्के जी के विषय में उस संशय को दूर करने के लिए कि राजा की तरफ देख करके ही स्वाध्याय कराते हैं वेदांत का तो याज्ञवल्के जी पक्षपात कर रहे हैं राजा को प्रभावित करने के लिए उन्हीं की तरफ देख रहे हैं और हम लोग त्यागी तपस्वी लेकिन हमारे तरफ नहीं देखते तो उनको दिखाने के लिए कि इनके अंदर आत्मलाभ का जो साधन भूत लिंग है संन्यास है वो विद्यमान है उस दृष्टि से इसलिए जनक जी ने कहा कि तुम्हारे महल में भी आग लग गई सब कुछ हो रहा है लेकिन वे कहते हैं कि मेरा ये सब कुछ भी नहीं है शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर मिथिला किसकी है तो किसकी मिथिला जल रही है मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दहेती कश्चन ऐसा आता है इसलिए लिखते हैं चार नंबर तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार पहले तो टीका को देखिए कि सत्यम सन्यासो नाम सर्वत्यागात्मकः त्यागात्मक यहाँ लिंग शब्द का अर्थ सन्या, है सन्यास सन्यास का अर्थ है सर्व त्याग अर्थेशाम अपि अर्षा स्वाभिम अस्ते अंतर संयासो बाह्यंत लिंगम विवक्षितो तो तपसो अलिंगात इसमें लिंग शब्द का अर्थ सन्यास सन्यास का अर्थ है सर्व्याग अर्वासर्व्याग तने इंद्रजनक्रभृतीना ओ देखा जा रहा कैसे तो कहते हैं उनमें भी स्वत्व अभिमाना भावात अहंता ममता उनमें भी नहीं है इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि ये समय किंचन इति ही उक्तम ये जनक जी ने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है मतलब तो तो अंतर त्याग है उनके अंदर अभिमान नहीं है अहंता ममता नहीं है तो अंतर सन्यासो तेज अपि अस्ति ऐसा लगाना बाह्यंतु लिंगम अविवक्षित न लिंगम धर्म कारण ऐसा भी स्मृति ने कहा है नैष्कर्म्य साहित्यंतु विवक्षित तो जो नैष्कर्म्य है उसकी तो विवक्षा है नैष्कर्म्य कहा जाता है सकाम कर्म तथा पाप कर्म का त्याग ये नैष्कर्म्य है वह तो विवक्षित है तो इस प्रकार ये आंतरत्याग रूप जो संन्यास है उस अंतर त्याग रूप सन्यास से युक्त तप यानी ज्ञान ये आत्मलाभ का साधन है और ये जिसमें नहीं है वह अंतरत्याग रहित तो मात्र शब्दार्थ ज्ञानवान आत्मलाभ प्राप्त नहीं कर सकता ये कहा गया की व्याख्या करते भगवान ये बल भस्कर भगवान्तरबल प्रमाद्यास जानतते अने तत्पर सन्तते यस्पु विद्वान्वेक आत्मेदायर इसमें ये तय शब्द से ग्राह्य हैं पूर्वाध में व्यतिरक मुख से जिनको साधन बताया है बल अप्रमाद सन्यास ज्ञान यानी सन्यास सहित ज्ञान ये हैं साधन और इन साधनों से यते साधनों से युक्त होकर के तत्पर सं प्रयतते इन साधनों को महत्व देता हुआ आत्मनिष्ठा में लगा रहता है श्रवण मनन निधिध्यासन करता है तो ऐसा विवेकी आत्मवीत उसके लिए कहते हैं तस्य विदुष एष आत्मा विशते सम्प्रविशति ब्रह्मधाम उसका शोधित तमर्थ तो शोधित तदर्थ में प्रविष्ट होता है का मतलब ब्रह्म रूप से अवस्थान होता है उसे आत्मलाभ होता है ब्रह्म रूप से अवस्थान होना ही आत्मलाभ होना है तो आत्मलाभ रूप फल उसके जीवन में दिखता है इन सहायक साधनों से युक्त परमात्म परमात्म प्रार्थना जिसके पास है उसमें आत्मलाभ रूप फल देखने को मिलता है ये कहा गया पंचम मंत्र की चर्चा कल सुबह होगी